आधी रात हो चुकी थी और सोलन पुलिस ब्रांच के मीटिंग रूम में पुलिस टीम की इस केस को लेकर एक मीटिंग चल रही थी एक पुलिस वाले ने सबको बॉम्ब के बारे में बताते हुए कहा यह बॉम्ब कार में पैसेंजर सीट के नीचे लगा हुआ था लेकिन बॉम्ब को एक्टिवेट कैसे किया गया था यह अभी तक पता नहीं चल सका है और फोरेंसिक टीम को गाड़ी के भीतर दो ह्यूमन टिश्यू मिले हैं जिसके आधार पर उन्होंने पुष्टि की है कि गाड़ी के भीतर दो लोग मौजूद थे अरे ये तो पता चल चुका है उस डेड बॉडी के डीएनए का सैंपल लेकर मेडिकल और फार्मा के को डायरेक्टर मिस्टर रणजीत चौधरी से किया है और ये डीएनए मैच हो गया है तो फॉरेंसिक टीम ने ये कन्फर्म कर दिया कि वो लाश मिस्टर रणजीत चौधरी की ही है अब बस दूसरी डेड बॉडी के डीएनए का टेस्ट करवाकर उसे प्रोफेसर खुराना के फैमिली मेम्बर के डीएनए से मैच करवाना बाकी है फिर वो भी कन्फर्म हो जाएगा अभी एक पुलिस वाला बोल ही रहा था कि अचानक से दूसरे ने भी आकर बोलना शुरू कर दिया सर वो फील्ड में काम कर रही टीम तीन ने बताया कि वो लोग उस झील के पास उस आस के पूरे गाँव में सर्च अभियान चला चुके हैं लेकिन प्रोफेसर का कोई सुराग नहीं मिला है तो वो कह रहे थे कि क्या अब वे सर्च अभियान बंद कर दें नहीं अभी नहीं लोकेश ने यह चिल्लाते हुए कहा उनको बोलो सर्च रेंज और बड़ा कर लें और पूरे इलाके को छान मारें। अगर फोर्स की कमी है तो फिर लोकल पुलिस से कांटेक्ट करके वहाँ से भी फोर्स बुला लो लेकिन सर्च करते रहो ओके सर बोलता हूँ इतना कहकर अपने फोन पे किसी का नंबर डायल करने लग गया दरअसल अचानक ऐसी फिर किसी पुलिस ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी ये आवाज मीटिंग रूम में बैठे लोगों में से किसी की नहीं थी बल्कि बाहर से किसी आदमी की आ रही थी कुछ ही पल में ये आदमी ऑफिस के भीतर दाखिल कर चुका था ये कोई और नहीं बल्कि हर्ष था जो कि यहां पर विक्रांत से बात करने के लिए यहां पर आया हुआ था सर मैंने जब उस ब्लास्ट के बारे में सुना तो फिर तुरंत भागता हुआ मेडिकोर फार्मा के डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट में चला गया था हर्ष ने तुरंत विक्रांत के पास जाकर कहा वहां क्या करने गए थे विक्रांत उत्सुकता से सवाल किया अरे सर ये मेडिकोर फार्मा वाले अपनी सभी इंप्लाइज के डीएनए का रिकॉर्ड रखते हैं तो मैं वहां से प्रोफेसर खुराना का डीएनए रिकॉर्ड निकलवा कर ले आया और उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को टेस्टिंग करने के लिए दे दिया है अभी थोड़ी देर में है फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ रही होगी खत्म की लोकेश का फोन उठा। उसने देखा कि ये फोन जैसे ही उसने पहली लाइन सुनी तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई उसने बिल्कुल अवाक रहते हुए यहाँ पर मौजूद पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हुए कहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है दूसरी डेड बॉडी प्रोफेसर ने मन ही मन बुद बुद्ध बुदाते हुए कहा इसका मतलब अब यह मर्डर केस यही खत्म हो गया प्रोफेसर खुराना ने कानून की सजा से बचने के लिए सुसाइड कर लिया आधी रात के वक्त विक्रांत हर्ष और हर्षित के साथ सोलन के एक वीआईपी होटल के भीतर बने स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहा था तक करने के बाद, ये लोग पूल से गर्दन में गहरा घाव लग गया है हर्ष ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नहीं अब ठीक है वो उसके गर्दन में कांच का एक टुकड़ा फंस गया था लेकिन अब ठीक है विक्रांत के बोलने से पहले ही हर्षित ने सब कुछ हर्ष को बताना शुरू कर दिया डॉक्टर बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि उसके गर्दन की नस में कांच नहीं घुसा वरना मुश्किल हो जाती अब तो वो ठीक हो गई है कल तक उसे हम हॉस्पिटल से बाहर ला सकते हैं ओ, चलो अच्छा हुआ ये तो वरना साइकेटिस्ट मर जाती तो फिर मैं बहस किससे करता हर्ष न हंस तो वे कहा हाँ हर्षद हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ भी हंस पड़ा वैसे हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में इस वक्त नहाने क्यों आए हैं पता नहीं सर ने कहा और बस हम आ गए अर्षद ने जवाब दिया और करना ही क्या था केस खत्म हुआ तो थोड़ा अरेस्ट कर लो हम्म, लेकिन अभी सिर्फ प्रोफेसर खुराना ने सुसाइड किया है और भले ही ऑफिशियली ये केस खत्म हो गया लेकिन अभी भी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है हर्ष ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा मैं पुलिस ब्रांच जाऊ क्या वहां से कुछ अपडेट लेकर आता हूं हाँ वही तो मुझे तो लग रहा है कि अभी इस केस में काफी कुछ सामने आना बाकी है हर्ष ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस केस की एंडिंग ऐसी होगी या सच में प्रोफेसर खुराना ने विक्टिम के साथ ही सुसाइड कर लिया लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या वजह हो सकती है इसकी काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है सच में ये सब क्लियर ही नहीं हो रहा है हर्षित ने जवाब दिया और फिर ये दोनों लोग आपस में इस केस को डिस्कस करने लग गए अब भले ही प्रोफेसर खुराना को मेडिको फार्मा में किसी को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं मिला लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि उसे भागने का भी मौका नहीं मिला लेकिन फिर भी उसने अपनी जान देना ही क्यों चूज किया क्या वजह हो सकती है इसकी ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हो गया प्रोफेसर खुराना की इस अचानक मौत की क्या वजह हो सकती है मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई है क्या पता कोई और भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो हम्म मुझे भी यही लगता है लेकिन हर्ष ने सोचते हुए कहा लेकिन मोटिव मोटिव क्या है देखो प्रोफेसर खुराना ये सब कर रहा था तो उसका मकसद साफ समझ आ रहा था वो अपना बदला पूरा कर रहा था उसके साथ मेडिकल फार्मा ने और वहाँ के लोगों ने गलत किया था वो उन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा था लेकिन अगर कोई और भी इस केस में इन्वॉल्व है तो फिर उसका मोटिव क्या हो सकता है कोई क्यों पाँच करोड़ रुपए को आग के हवाले कर देगा क्यों क्या वजह हो सकती है अच्छा अगर ये बात है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर खुराना ने यह सुसाइड अपने साथी को बचाने के लिए किया था ने अनुमान लगाते हुए कहा एक बार जब प्रोफेसर की मौत हो जाएगी तो फिर पुलिस उसके साथी को ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करेगी हो सकता है इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो हम्म, यह हो सकता है हर्ष ने भी हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन अभी तक इन दोनों के बॉस यानी कि टीम लीडर विक्रांत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी ऐसे में हर्ष ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आपको क्या लगता है क्या सच में प्रोफेसर खुराना का कोई साथी है विक्रांत ने इस वक्त रेस्ट चेयर पर लेटकर अपने चेहरे को टॉवल से ढका हुआ था उसने हर्ष के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया बल्कि स्टैचू बनकर ऐसे ही लेटा रहा सर सर हर्षित ने विक्रांत से बोलने की कोशिश की लग रहा है सर सो रहे हैं हम्म, लेकिन इतनी जल्दी सो भी गए हर्ष ने थोड़ा चकित होते हुए कहा थगे होंगे ना कई दिन से ठीक से सोए नहीं है ना अर्षद ने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि सर को उठाकर रूम में ले चलते हैं वहाँ आराम से सो जाएंगे नहीं रुको थोड़ी देर यहीं रुको विक्रांत ने टॉवल से अपने चेहरे को ढके हुए ही कहा विक्रांत की आवाज सुनकर ये दोनों चुपचाप अपनी अपनी चेहरे पर लेट गए कुछ सेकंड तक यहाँ और सन्नाटा पसरा रहा और फिर अचानक से विक्रांत बोल पड़ा चार दिन छह मर्डर जले हुए पांच करोड़ रुपए, बदला <laughs> विक्रांत ने अब अपने तौलिए से शरीर पर लगे हुए पानी को पहुंचते हुए कहा सा पता नहीं कैसे गलती होगी इतनी देर में मुझे सब कुछ समझ में आया Hmm, मतलब सर क्या मतलब है इसका हर्ष ने बेहद कंफ्यूज होते हुए सवाल किया अच्छा तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि हम गलत दिशा में काम कर रहे थे शुरू से ही गलत डायरेक्शन में जा रहे थे ये ख्याल आया कभी विक्रांत ने कहा क्या पता प्रोफेसर खुराना ने कत्ल किया ही ना हो असली कतल कोई और हो तो